देवी भागवत सरस्वती की पूजा का विधान तथा तो कवच सरस्वती का शिव ग्रह शुक्ल वर्ण है ये परम सुंदरी देवी सदा हस्ती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोण चंद्रमा की प्रभा भी तुक्ष है ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं ब्रह्मा वैष्णो और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा तथागणों से ये सुपूजित हैं श्रेष्ठ मुनि मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दे फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुन जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए यह निष्क्रिया है नित्य क्रिया है श्री ह्री सरस्वती स्वाहा यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है अथवा जिनको जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा देना चाहिए लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य सम्पन्न हुआ था सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था।, मारीच था। मरीची ने इंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से भृगु इसे जान सके थे जरदकुमि क्षीर सागर के पास विराजमान थे उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था बुद्धिमान ऋष्ट सिंह ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कर्ण मुनि को इसका उपदेश किया था याज्ञवल्क और कात्यायी ने सूर्य की दया से इसे पाया था महाभाग शेष पाताल में बड़ी के सभा भवन पर विराजमान थे वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारत और को इसका अभ्यास कराया था। चार लाख जप करने पर मनुष्य के लिए मंत्र सिद्ध हो सकता है इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है विपरेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ सुनो भृगु ने कहा ब्रह्मन, आप ब्रह्म आप ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी जनों में प्रमुख पूर्ण ब्रह्मज्ञान संपन्न सर्वज्ञ सबके पिता सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं, प्रभो आप मुझे सरस्वती का विजय ध्वज विश्वविजय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए मंत्रों का समूह यह कवच परम पवित्र है